नौ पाक मत मनु सुत लाई मैं अरुण मयूर तोर ते मायास तुम ग्रीहिकाया तो जा लग मन जा माया जानी तुतर देख सुनऊ तुम तो लग तो तो दिया दो ja kaal ka le tabh khayat sai dukhu karu ka karu karu karu स जीव करा पव पर कूपाई करुन दस जाते सद प्रेरित तो नहीं निज बलता तो। ज्ञान मान जाए करु नाही हेतु ब्रह्म समान शील्यप सो पर मधुराजी तन समे दुपीन गुण त्यागी आप नया फकू जानिक बंद मोक्ष प्रत सर्वत माया पे रचसी करेंगे तो स्मरण करें कि ये बंदकार है चंप्रवती में भगवान बास कर रहे, है। कल रहे, है तो रहे हैं कल देख रहे थे वहीं एक दिन जब भगवान राम जी के स्थान में शांति बैठे हुए थे उस समय लक्ष्मण जी ने जाकर भी इस प्रकाश भक्ति के संबंध में प्रश्न किया तो हमें वो साधन बताइए जिससे कि आपके कर्णों में हमारी प्रेम हो अगर इन प्राप्त हो उसको दिए ज्ञान बताइए वैराग्य बताइए माया बताइए जीव और ईश्वर में क्या अंतर है वो भी बताइए लेकिन उन सबके ज्ञान के बाद भक्ति कैसे प्राप्त हो है आप कैसे कृपा करते हो वो भी बताइए लक्ष्मण जी का मुख्य प्रश्न भक्ति पद है बाकी और जितनी बातें पूछूं उसमें सहायक है। भगवान भी लक्ष्मण जिस प्रकार के प्रश्न किए वैसे ही भगवान उनका संक्षेप में उत्तर भी देते हैं लेकिन लक्ष्मण ने जैसे प्रश्न किए उसी क्रम से उत्तर नहीं है उत्तर दूसरे क्रम से है भगवान ने स्वरूप किया बताना लक्ष्मण जी को कि थोड़े ही सब कहा बुझाई कम संक्षेप में चली, थोड़े नहीं सद्धार करके करते हैं सुनौताई कि तुम अपने मन बुद्धि चित्त लगा करके उसको सावधानी से सुनो लक्ष्मण गिरी भगवान की बात को सावधानी से सुनने लगे जब तो भगवान ने शुरू वहां से किया कि जहां से व्यक्ति की जीव की स्थिति जहां होती है वहीं से वर्णन प्रारंभ किया आध्यात्मिक विचार करते हैं तो वहां से करते हैं कि व्यक्ति की विशेष की वर्तमान स्थिति जहां है उसी स्थिति का वर्णन करते हैं और फिर उसे ऊपर उठने का कर्मार्थ के आगे बढ़ने का मार्ग भी फिर तो बताते हैं इसलिए हम सब लोग देखते हैं कि मेरे चेहरे के रागव में हम सब लोग पड़े हैं ये जी भाव है तो ये माया का कार्य है ये बताते लक्ष्मण जी ने पूछा माया क्या है वो भी बताइए तो माया का स्वरूप क्या है वो तो अनवचनीय है तो बताना मुश्किल है लेकिन माया का कार्य बता करके माया की पहचान करवा देते हैं जैसे कहते हैं कि मैं और मोरू तोड़ती माया जो हम अपने आप में मय रखते हैं मेरी का भाव रखते हैं बस ये माया के कारण है आप समझ दो माया क्या है मैं का भाव मैं मैं के माने अब देखते हैं मैं दो तो प्रकार के हैं एक तो मय वो है जो परम परमात्मा है उसमें भी आत्म स्वरूप अनुकूति होती है ज्ञान में आता है वही मय है जैसे पंचदशी में देख रहा है कि अहम ब्रह्मास्ट में काठ बताया कि आह के माने अगर चीट है तो वही ब्रह्म है तो अहम ब्रह्माष्टी के माने हो गया <स्थिया> कि जो ब्रह्म है वही मैं हूं वो अहम जो है वो तो ब्रह्मस्वरूप है तो उस अहम में माया नहीं लेकिन यदि हमें उस ग्रम का ज्ञान नहीं है उसमें हम भाव नहीं है और फिर अहम है तो वो अहंकार है और माया मायाकृत है क्योंकि तो इस अहम की पहचान क्या है कि ये अहम उससे भिन्न है और माया मायाकृत हैं इसकी पहचान ये है कि अहम के साथ गम भी होता है जहां अहम के साथ कम है ये माया करते हैं जहां केवल आम है कम नहीं है वो हो माया कबल तो है जो ब्रह्मस्वरूप आम है वो अद्वितीय आम है एक अहम मात्र है जो मैं ये सर्वत्र हूं मेरे भेद और कहीं कुछ नहीं न तुम है न वह है उस प्रकार का भेद नहीं लेकिन दूसरा हम जब शनि में हम भाव है मन बुद्धि में हम भाव है तब उस अहम भाव जो होता है तो उसके साथ दूसरा भी कोई होना चाहिए उस अहम के साथ में अन्य व्यक्ति होंगे कानून होगा संसार होगा तो उसमें कोई तो तुम और वोह का भाव भी होगा तुम है मैं हूं तो तुम भी हो तुम हो मैं हूं प्रकार के और इस मय के साथ में जो कुछ अपने आप को में दिखाई देता है उसमें कुछ मेरे से संबंध रखने वाला है कुछ मेरे से संबंध रखने वाला नहीं है मय के साथ में जो तुम है तो तुम में कोई कोई तुम तो मेरा है और कोई कोई मेरा नहीं है तो दो प्रकार के इस प्रकार के मेरा जो है मेरा नहीं है लेकिन यह हुआ मैं और त्रिपुन के साथ में तोड़ और मोर मोर तोड़ मेरा और तुम्हारा मैं और तोर और मेरा और तुम्हारा इस प्रकार का यह भेद हो गया बस इस भेद को पहले को अगर आध्यात्म विद्या सीखनी है तो ये तो सब लोग अनुभव करते ही हैं और इतनी बात तो सबसे पहले देखनी ही देखनी पड़ेगी और ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि ये माया है माया है कि मैंने ये भ्रांति है मिथ्या लेकिन हम इसे सबको समझ रहे हैं ये भ्रांति ये पहला बात है भगवान राम कंसार अगर अध्यात्म विद्या में सीखने में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला मैं का भाव हम भाव और अहम के साथ मत्व का भाव और फिर तम और तुम्हारा ये बात है यह है कि मायाकत्व है और अगर कोई व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं देता और तमाम योगान सीख ले चाहे जितनी ज्ञान में भंकी सीख ले लेकिन इसकी इच्छा करता कदम आया कुछ नहीं होती और ये बिल्कुल सही है कि मेरा पेड़ उठा होना ही चाहिए इसमें कोई गलत बात नहीं है और मैं तो कोई हूं और फिर अपने आम हाल को रख करके उस आम के साथ अनेक विडंबनाएं हैं वो व्यक्ति की सब उत्पन्न होती है उन तो विडंबनाओं को भी देखे अगर फिर, फिर कोई व्यक्ति उनको स्वीकार न करे समझने की कोशिश न करे तो फिर उसके लिए वेदांत या आध्यात्मिक आगे की सीढ़ियां सब उसके लिए व्यस्त वो तो सब केवल मौखिक कथन मात्र है शब्द मात्र है और उसका कोई लाभ कोई नहीं पहली बात हुई सबसे पहला बात उस प्रकार दस को माने अहंकार के लिए और हम मानस में देखते हैं कि अहंकार के ऊपर बहुत प्रहार किया गया है बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश की गई है तुलसीदास जी का जितना पथ चला है उतना तो अहंकार को बताने की को के लिए कि अहंकार किस प्रकार से हानिकारक है ये कितना इस अत्याचार किस परिणाम है ये बताने की तो पूरी कोशिश तुलसीदास जी की बाल में जहां नारद जी की मोर की तथा आती है तो वहां नारद मोर और कुछ नहीं हो वन अहंकार ही थे और उस अहंकार के कारण नारद की कैसी मट्टी पली हुई चाहे बने रहे दो लेकिन उनकी मांग तो कसा हो गई ये अहंकार का ही परिणाम था ये दिखा दिया फिर आगे चल करके अहंकार का परिणाम परशुराम जी के चरित्र में भी दिखाया परशुराम जी, जी ने भी बड़ा अहंकार दिखाया अपना और उसका लक्ष्मण जी ने उसके साथ में उनके साथ में वाद विवाद किया अंत में परशुराम को भी समझ में आ गया कि हमारा अहंकार मिलता है भगवान के सामने उन्होंने उसको समर्पण कर दिया सबसे ज्यादा अहंकार का प्रकट रूप लंका सामने में देखेंगे जहां रावण जो है वो अपने अहंकार का विस्तार करता है बात बात में अहंकार बात बात में अहंकार फर्द दोष का वो और कोई कितना भी बतावे कोई कितना भी समझावे चाहे उसे ब्रह्मा जैसे गुरु मिल जाए और चाहे कोई भी आया जाए लेकिन वो किसी की बात को मानते ही नहीं अहंकार करते कहिए दे। अब देखो किसी ने जो भगवान का प्रसन्न कारण हुआ उसने पहली पंथी ने तो कहा भगवान ने कि देखो लक्ष्मण मन बुद्धि और ओर चित्त लगा करके तुम सुनो लेकिन मन बुद्धि चित्र के साथ अहंकार भी तो होता है अहंकार तो हम चतुष्ट है ये नहीं कहते अहंकार लगाकर के था था, लगा कि तुम सुनो अपने अहंकार को भी ध्यान में रखो ऐसे नहीं कहते टीम को तो कहा कि उसको अध्यात्म विज्ञान में काम आने वाले हैं मन काम आने वाला है बुद्धि काम आने वाली है चित्त काम आने वाली और जो अहंकार तुम्हारा जो है ये है बिल्कुल अलग रखो अब अहंकार जो है पहचान लड़ती है अहंकार को ही ये माया करते हो मन बुद्धि माया का रहे हैं वो तो सिर्फ फेदी उपयोगी ने काम भी है लेकिन अपने अंताकरण में जो अहंकार है ये घोर माया का रूप है और ये अपने मन बुद्धि को भी दिक्कत करता है जो अहंकार देती है वो अध्यात्म विद्या के तात्पर्य को समझने के लिए मन बुद्धि को नहीं लगाने देगा अगर इस विद्या को सीखेगा कि तो इसलिए सीखेगा उसका अहंकार और मोटा हो तो देखो दुनिया में लोग इस अहंकार इस आध्यात्मिक विद्या नहीं जानते और मैं जानता हूं और मैं इस आध्यात्मिका को लोगों को बता सकता हूं मेरे तो समान के कौन है इस अहंकार को बढ़ाने के लिए वो अपने आध्यात्मिका को सीखेगा उस आध्यात्मिका से मैं उसके मन बुद्ध को शांति होगी न दुश्राद मिलेगा आंतरिक आनंद की अनुभूति होगी और तो उसमें सदगुण आएंगे और अन्य लोगों के साथ में उसका जो है वह तालमेल बैठे सहनशीलता आगे उदारता आगे क्षमा भाव आगे ये कुछ नहीं है उसका एक अहंकार ही अहंकार है बस जब अहंकार रहता है तो केवल अहंकार ही होता है अहंकार के साथ है तब तो तो दूसरे गुण नहीं आ सकते वो ऐसा अंदर दुर्गम है तो उसके साथ में किसी जोर तो का ता काम नहीं है उसके साथ रह सकता कहीं इसलिए पहले से भगवान ने यहीं शुरू कर दिया तो मार कर दिए कि अहंकार तो बिल्कुल भी माया करते मैंने भ्रांति है बहुत <coughs> भारी ज्ञान है यही अहंकार इस अहंकार को हम लोग ये माया प्रश्न है इसलिए कहते हैं कि भगवान कहते हैं देव दस इन्हें जीव निकाला सर्वस्त जितने जीव हैं उन सबकी चोटी सी अहंकार में कटर रखे और वो इनको तो सब प्राणियों को किसी घसीद का रहता कटर करके जैसे किसी काल पकड़ करके कोई घसीटे इस प्रकार हुआ। हुआ। के ये अहंकार सब व्यक्तियों को घसीदता होगा और कराता होगा घसीटता रहता है साथ किसी के प्रति ये माया जा प्रकार का और फिर उसके साथ साथ ये भी अनुभव ये भी बताता है कि यज्ञ व्यक्ति अहंकार के संबंध में है अहंकार उसे सारे नाच मचाता है अहंकार उसके अंदर सारे दुर्भ उत्पन्न करता है और दुख भी देता है पीड़ा भी पहुंचाता है क्लेश भी मन में उसके सब होता है लेकिन व्यक्ति जो वो जीव जो वो ये यह समझता है कि अहंकार तो अपना सबसे फिर वर्ग है अगर ये अहंकार हमारा, तो हमारा।, हम हमारा, हमारा नहीं हो गया तो हम ही नहीं रह जाएंगे विनाश हो जाएगा हमारा कर्म कहां है अहंकार के बिना हमारा शक्ति कहां है जब यह अहंकार हमारा नहीं होगा तो फिर कौन हमारी इज्जत करेगा कौन हमें पूछेगा ये तो हमारा अहंकार है जिसकी वजह से हमारा समाज में इज्जत है अहंकार के वजह वेस्ट लोग से डरते हैं ले प्रको से डर योक अहंकार को बनाए रखने के लिए उसको प्रेरणा देता रहता है को ये माया कैसे कहते हैं याद आता है विवेकानंद जी ने लंदन में माया के ऊपर एक भाषण दिया ज्ञान वाली जो पुस्तक है उसमें जो उनके आठनों का संग्रह है उसमें एक भाषण माया को उस माया के भाषण को ऊपर कहो तो सबसे पहले उन्होंने एक बात ये बताई कि माया का काल ये है कि व्यक्ति को उनका सोचता है माया का काम उनका सुझाना है ये उनका और बहुत से उदाहरण उन्होंने दिए उनके भाव तमाम उदाहरण आ गए और बहुत से उदाहरण दिए एक उदाहरण जैसे उन्होंने दिया कहा कि एक माँ है और उसका एक पुत्र है और यज्ञ पुत्र जो वो हो दुर्गुण है चोर है गंत है पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं उसे जेल में बंद कर देते हैं लेकिन माँ जो स्त्री है वो हो फिर भी उस पुत्र को कहती मेरा पुत्र और नहीं है। वो चोर नहीं है आए चोर नहीं है ये पुलिस वाले बदमाश हैं जिन्होंने उसको इसको पटाते उत्पटार पकड़ लिया वो उसके मन में अपने माया के कारण से मोह के कारण से पुत्र के दोस्त दो सही दिखाई देते उसे दो दिखाई देते ऐसा उदाहरण उस प्रकार का देते। ऐसे ही अनेक उदाहरण जैसे धन के संबंध में है यद्यक व्यक्ति के साथ बहुत धन इकट्ठा हो गया तो धन के कारण से वो व्यक्ति में आए, खा रहा है भाई चिंताएं उत्पन्न हो रही है चौदा तो हैं सकाल लगती है और, और दूसरे लोग उसको पीड़ा चाहते हैं नाना प्रकार की तकलीफें उसे धन के कारण से होती हैं लेकिन सभी तो व्यक्ति ये समझता है धन सबसे ज्यादा उपयोगी तो कल्याणकारी है बिना धन के जीवन चलेगा इसलिए ये जो उसकी बुद्धिमता सोचती है उसके संबंध में ये मैं ये उदाहरण बाहरी उदाहरण बहुत से लोगों ने दिए बाहरी में इस प्रकार के पैसे ये शरीर में नहीं हूं लेकिन शरीर ही मैं हूं ये अगर लगता अधिकार है माया है जब शरीर मेरा स्वरूप नहीं है शरीर के अगर मेरे ऊपर एक आवरण है या मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है एक साधन मात्र है तो उसे मैं अपना रूप तो समझ रहा हूं तो क्यों समझ रहा है माया अधिकार है उस माया ने बिजली को तो घुमा रखा है उनका तो इससे पता चलता है ये की ये हानिकार जो है वो माया का सबसे पहला काम है है तो जो हमें पहचानना चाहिए तो हम बाद में ये भी बताते हैं माया ने सारी जैसे चेतना की वो तो बात की बात है पहले हम जो जहां पर स्थित हैं जीव भाव हमको हाँ प्राप्त है और जो जीव भाव हाँ के कारण से हम बंधन में कर्मी के बंधन में या दुखों के विश्वाद में पड़े हुए हैं उसका कारण माया ही पहले अपनी स्थिति है उसी को मैं नहीं समझता अब यह समझना कि मैं माया में नहीं हूं मुझमें कोई अंकार नहीं है तो तुम्हें कह देने मात्र का अंकार करा नहीं जाता ये कह देने से मुझे माया होता मतलब माया चली जाए तो चली नहीं जाती माया वाक्य के से डरती है अगर कोई कहता है कि मैं माया को दस में नहीं हूं तो माया कर जाए इस वाक्य से वो नहीं करते मैं माया बड़ी शक्ति शक्तिशाली हम बेसरमे उसको चाहे जितना आप ये कहो उसको निचा कहो चाहे धोखा कहो और चाहे उसको थूको चाहे निंदा करो लेकिन वो सिर्फ ऊपर बराबर खराब रहे धान्यवाद आंदा उत्म करती रहेगी हर व्यक्ति तो जो दुर्गुण दोष कहने हैं है, उसे पूरा पहुंचाने वो अपना कार्य करती रहेगी इसलिए ये कहते हैं कि मैं और मोर तोड़ते माया यदि व्यक्ति ध्यान देती इसी वाक्य से लेकर थे, तो अपने आप शांति पूर्वक विचार करे और अनेक जन्मों जन्मपूर्ण उदय हो, बुद्धि में विवेक जागृत हो और अपने आप ही अपने आप को देखे तो देखे कि हमें मेरा तेरा करके लगता है या नहीं लगता है अगर लगता है तो बस यही माया है किसी से पूछना क्या है बताना चाहे, है यही नहीं किसी को बता रहा है कि आया है तो स्वीकार कर लेंगे ये मेरा तेरी माया है और इस माया के हम बसने हैं तो दूसरे लोग सुनेंगे तो क्या जा कहेंगे हमारी निंदा करेंगे कि बेटे यही माया के बसने <coughs> तो दूसरे से बताओ न बताओ अपने आप के मन में पहचान करके देखी लोग कि अपनी स्थिति है पर का तो मन है नहीं है मेरा प्यार मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो नहीं जुड़ा हुआ उसको पता तो कहते हैं मेर मोर तोर पे माया जैव स्थिति में जीव, जीव निकाला तो एक बात कहिए तो फिर तो कहते हैं गो गोचर जहां तक मन जायी सो सब माया जाने भाई दूसरी बात ये कि तो जहां तक गोवर् इंद्रिया और गोचर मन इंद्रियों की जहाँ तरगति है इंद्रियों से जो कुछ भी नीता होता है वो और जहाँ तक मन जाए कहते हैं ये सब कसल भी माया का ही रचना है इसमें माया का विस्तार बता दिया अभी तक ये बता रहे थे माया ने जीव को बचने का रखा है और तो माया का कार्य बता रहे थे कि हमारे साथ में माया का क्या संबंध है कैसे उसने हमारे शक्ति पर सवार होकर को नाटन का रही है पहचान में और अब बताते हैं माया का विस्तार कितना तो माया का विस्तार कहां तक है? तो जहां तक तक है जहां जहां मन जाए इंद्रियां और तो जो, जो जो कुछ मन और बुद्धि मन का और इंद्रियों के जो भी विषय है वो सब माया जितना से है इंद्रियों को गुचरता है इंद्रियों से आंखों से, से कुछ दिखाई देता है जाने से कुछ सुनाई देता है जुमरा से कुछ सात प्राप्त होता है आज का प्राप्त होती है इस पर इंद्रियों से कुछ स्पर्श प्राप्त होता है ये सब जो कुछ भी इंद्रियों से ग्राइव है ये सब पांच भौतिक ये पांच तात्राएं हैं पांच होती है शब्दार विषय हैं, ये विषय और इन विषयों का जो अधान है तो सब विस्तार जगत पर माया भी है ये समस्त जगत मायामय है उसके समस्त विषय जितने हैं ये विद्रह इंदा ये भी सब माया में और यही नहीं जिन इंद्रियों से हम विषयों को ग्रहण करते हैं इंद्रियां भी माया में और मन जो जैसे वो भी माया में इस माया में मन माया में इंद्रियों से जो कुछ भी देखते हैं इंद्र में आता है वो सब माया ही न निश यह भी हो गया उसका निहतात यह भी हो गया कि इसके माने है जो परमात्मा है ब्रह्म है वो न इंद्रीग्राही है न विषय रूप है और न मन के द्वारा वो हो पकड़ में आने वाला इन इंद्रियों से जो कुछ दिखाई देगा उपलब्ध होगा दिखाई देना चाहते हैं जो कुछ भी उपलब्ध होगा वो सब माया में, मन में भी जो कुछ आएगा वो सब माया में होगा इस प्रकार से ये सब सब चारों तरफ बाहर जीकर का माया, माया जाल फैला हुआ है और उसी के बीच में जीव रह रहा है और उसी के बीच में मेरा पूरा निकल है मैंने इसके हमारे तात्पर्य है जीव किस प्रकार से माया में है ऊपर उनके बाहर भी कर माया में ही घिरा हुआ है स्वयं वो अपने आप शरीर को हम भाव समझना अपने मन बुद्धि में कि हाथ में हम भाव रखना और फिर उसके द्वारा बाई जगत की जो को दिखाई देना नाना की जितना भी उपलब्ध होना वो सब माया वेदांत रहिए सतर्क को संक्षेप किया और संक्षिप्त कह जितना भी प्रेट है वो सब माया है डवल यहां है दलित जहां है, है। चाहे जीव भीतर हो चाहे मेरा वो तेरा हो चाहे ऊपर नीचे हो चाहे गाय बाएं हो चाहे बाहर भीतर हो कहीं भी दल्व कहीं इस प्रकार का है तो वह समस्त दल्द माया में इसलिए कहते हैं दो गोचर जहां लगे मन जाए सो सब माया जाने आई भाई तो नहीं हाँ है लक्ष्मण जी लेकिन भाई कहने के भाई कहने का तात्तर ये है कि भाई क्या है ये समाए है बोलने का एक तरीका प्रेम के और बताने का कि तो दरअसल में भाई बात ये है कि जो को देखते और सरमाया है जो तो तो मेरा तेरा करके जो मन में विचार आते हैं वो तो समझाया जा रही है इस बात को समझने की कोशिश करें। अब ये माया दो प्रकार की हो गई उसके दोनों के नाम बता देते हैं भेद बता देते हैं कि भेद सुनो तुम सो विद्या कर विद्या दो कहते हैं कि इस माया के दो भेद हैं दो प्रकार की माया है माया में तो भेद होगा हाँ तो माया तो दो वाली है ही है तो उसमें जैसे भेद निकल माया में स्वयं तो भेद है दो प्रकार की माया है कि विद्या अकर विद्या दो एक विद्या एक माया का नाम विद्या है और दूसरी माया का नाम अविद्या है विद्या के माने ज्ञान अविद्या के माने अज्ञान अब ये क्षमता वाली पृथ्वी आज ने कहा से ली है ये पता नहीं वैसे शंकराचार्य के ग्रंथों में या जैसे पंचदशी पढ़ रहे हैं उसके अनुसार पंचदशी के अनुसार प्रकृति प्रकृत प्रकृति और उस प्रकृति के फिर दो भाग हुए एक माया और एक आदिद्या ऐसा विभाजन करते हैं जैसे श्रीकास्कर उपनिषद में आता है कि मायाम के माया प्रकृति मायनन्द तो महेश्वरम तो वहां ये कहते हैं प्रकृति ही माया है प्रकृति क्या है सपयमस्त तीनों गुण है हैं, इनकी सामनावस्था प्रकृति से माफ करते रहिए प्रकृति से तीन गुण तो उसमें से उस प्रगति काी रूप माया और उस माया का स्वामी ईश्वर है क्योंकि माईनम जो माया का स्वामी है और माया से काम लेता है माया का संचालन करता है वो हो महेश्वर है ऐसा उपमिषद का वचन है माया के संबंध में और माया अनेक रूप धारण करती है ये ब्रहण उपमिषद में बात आती है वहां एक इस प्रकार का मंत्र आता है कि इंद्र माया भी कुरूरूपे इंद्र में माया के द्वारा अनेक रूप धारण किए वहां इंद्र के माने क्या है चंद्राचार्य भाषा समझते हैं कि इंद्र के माने है ईश्वर परमात्मा वो परमात्मा ने माया के द्वारा नाना रूप धारण तो जो नाना रूप के बनते हैं उपलब्ध होते हैं भेद उत्पन्न होता है उसमें माया की सहायता पर कोई बिना माया के नाना रूप में अनेक रूप से ने में बनाए तो इसे ये पता चलता है कि ये माया जो है ये है नाना रूप धारण करने वाले तो इस माया का स्वामी ईश्वर ये, ये भी मालूम है था। उसी के बदलाव भी उसी प्रकार का लक्ष्मण जी का संघात है ये तो माया है उसका कि स्वामी ईश्वर है और दूसरी है जो जी के साथ लगी है इसी अर्थों में